महाभारत शांति पर्व एकोनपंचाशिक्विश्तमोध्याय ज्ञान के साधन तथा ज्ञानी के लक्षण और महिमा व्यासवाचे तो गुणा सत्वते गुणा विक्रिय सर्वान् उदासी वीश्वर व्यास जी कहते पुत्र प्रकृति ही गुणों की सृष्टि करती है क्षेत्रज्ञ आत्मा तो उदासीन की भांति उन संपूर्ण विकारशील गुणों को देखा करता है वह स्वाधीन एवं उनका अधिष्ठाता है स्वभावक्तम तत्सर्व जान सृजते गुणान वर्णना फिर यथा सूत्रम सृजते तदगुण तथा जैसे मकड़ी अपना शरीर से तंतुओं की सृष्टि करती है उसी प्रकार प्रकृति भी समस्त त्रिगुणात्मक पदार्थों को उत्पन्न करती है प्रकृति जो इन सब विषयों की सृष्टि करती है वह सब उसके स्वभाव से ही होता है प्रवित्ते प्रध्वस्ता प्रवृत्तीर्ण्यवं ए एक निवृत्ति ऋतचा परे इन्हीं का मत है कि तत्वज्ञान से जब गुणों का नाश कर दिया जाता है तब भी वे सर्वथा नष्ट नहीं होते किंतु तत्वज्ञ के लिए उनकी उपलब्धि नहीं होती अर्थात उसका उनसे संबंध नहीं रहता दूसरे लोग मानते हैं कि उनकी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है अर्थात उनका अस्तित्व नहीं रहता उभयम संप्रदार्य तेतः मत अन्य वह विधान भवेद गर्भ क्षय महान इन दोनों मतों पर अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके सिद्धांत का निश्चय करें। इस प्रकार निश्चय करने से बार बार गर्भ में सहन करने वाला जीव महान हो जाता है नित्यं आत्मा नित्यं विगत और अंत से रहित है उसे जानकर मनुष्य सरा हर्ष क्रोध और ईर्ष्या द्वेश से रहित हो विचरता रहे ये हृदय ग्रंथि बुद्धिचिंतामय अन्यम सुखमाशीत अशोचन छिन्न संशय साधक को चाहिए कि बुद्धि के चिंता आदि धर्मों से सुदृढ़ हुई हृदय की अविद्यामय अन्य ग्रंथि को उपर्युक्त प्रकार से काटकर शोक और संदेह से रहित हो सुखपूर्वक स्वरूप में स्थित हो जाए प्रच्युता पृथिव्या यथा पुर्ण नदींदरा अवगा विद्वांसो विधि लोकम तथा जैसे तैरने की कला न जाने वाल, जानने वाला मनुष्य यदि किनारे की भूमि से जलपूर्ण नदी में गिर पड़ते हैं तो गोते खाते हुए महान क्लेश सहन करते हैं उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य इस संसार सागर में डूबकर कष्ट भोगते रहते हैं ऐसा समझो न तो तामति वही विद्वान स्थले चलते तत्व एवं जो विंदते केवल ज्ञान आत्मन परन्तु जो तैरना जानता है वह कष्ट नहीं उठाता वह तो जल में भी स्थल की ही भांति चलता है उसी तरह ज्ञान स्वरूप विशुद्ध आत्मा को प्राप्त हुआ तत्ववेदता संसार सागर से पार हो जाता है एवं बुद्धान सर्व भूता आ गतिम गतिम समेक्ष लभते समम उत्तम जो मनुष्य इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के आवागमन को जानता तथा उनकी विषम अवस्था पर विचार करता है उसे परम उत्तम शांति प्राप्त होती है ए तदयि जन्म सामर्थ्यम ब्राह्मणस्य से विशेषतः आत्मज्ञानम समस्तव पर्याप्त तत्परायणम विशेष रूप से ब्राह्मण में और समान भाव से मनुष्य मात्र में इस ज्ञान को प्राप्त करने की जन्म सिद्ध शक्ति है मन और इंद्रियों का संयम तथा आत्मज्ञान मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्याप्त साधन है एतद् एक तबुद्वा भविशुद्ध किम बुद्धलक्षण विज्ञाई तुमुच्य कृतकृत मनीषिण सम और आत्मतत्व को जानकर पुरुष अत्यंत शुद्ध बुद्ध हो जाता है ज्ञानी का इसके सिवा और क्या लक्षण हो सकता है बुद्धिमान मनुष्य इस आत्मतत्व को जानकर कृता और मुक्त हो जाते हैं भवति नवत विदुषा महद्भिषा महद्भ पर नीग्रतिरिकास्ती कस्यचिवती विधुष सनातनी पर लोक में जो अज्ञानी मनुष्यों को महान भय प्राप्त होता है यह महान भय ज्ञानी पुरुषों को नहीं होता ज्ञानी को जो सनातन गति प्राप्त होती है उससे बढ़कर उत्तम गति और किसी को भी प्राप्त नहीं होती लोकमातुर मसूह यथेजन तत्दे चरक्ष सोचते तत्र तृप्य कुशलहान शोचत ये विद तदुभ कुछ लोग मनुष्यों को दुखी और रोगी देखकर उनमें दोष दृष्टि रखते हैं और दूसरे लोग उनकी वह अवस्था देखकर शोक करते हैं परंतु जो कार्य और कारण दोनों को तत्व से जानते हैं वे शोक नहीं करते तुम उन्ही लोगों को वहाँ कुशल समझो यद करो संधि पूर्वकम तथ्य निर्गुणधति तत्पुरा कृतम न प्रिय तदुभय न चा प्रिय परम प्राण मनुष्य निष्काम भाव से जिस कर्म का अनुष्ठान करते हैं वह पहले के किए हुए सकाम या अशुभ कर्मों को भी नष्ट कर देता है इस प्रकार कर्म करने वाले साधक के कर्म इस लोक में या परलोक में कहीं भी उसका भला बुरा या दोनों कुछ भी नहीं कर सकते इस श्री महाभारती शांति परमढ़ मोक्ष धर्म परमढ़ सुकान प्रस्थ एकोन पंचाशद्विशतम अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सुखदेव अनुप्रश्न विषयक दो सौ अध्याय पूरा हुआ